हिंदुओं में भी बहुत बातें पाखंड की प्रचलित हैं या तो फिर गुरुओं की करुणा है दया है कि तुम्हारी योग्यता को देखकर बच्चे की तरह तो बोल बोल कर तुम्हें बोलना सिखाते हैं झूठ नहीं बोलो तुम्हें पूछू आप अपने छोटे बच्चे से शुद्ध बोलते हो कि अशुद्ध तो अशुद्ध क्यों बोलते हो क्योंकि उसकी जवान से शब्द उठवाने तुम्हें आता है? तो गुरुओं को सब आता है। गुरु अज्ञानी नहीं नहीं तो पहले भी नहीं कह देते कि तुम ब्रह्म हो सो प्रभु और नहीं सो तू है वह प्रभु कोई और नहीं है तू है पर ये एकदम नहीं कहते इतने गुरु ग्रंथ साहब जब एक ही मंत्र से काम हो जाना था एक ही शब्द से मुक्त हो जाना था तो इतने गुरु ग्रंथ साहब की क्या जरूरत थी तो गुरुओं को इतने बड़े गुरु ग्रंथ की जरूरत नहीं थी जिस समाज को समझाना है उसको तो इससे बड़ा भी गुरु ग्रंथ साहब चाहिए यदि दसवें से न समझोगे तो ग्यारहवा भी अभी चाहिए और गुरुओं ने समझा कि कहीं धूर्त गुरु और धोखेबाजी शुरू कर दे इसलिए बंद करा दिया कि इतने ही काफी है है इतने से समझोगे तो आगे पर ये नहीं है कि गुरुओं का जन्म बंद हो जाएगा जब ये गुरु नहीं थे तब भी गुरु जन्मे और ये गुरु नहीं रहे तब भी गुरु जन्मेंगे गुरुओं के जन्म को रोक लगाने वाला कोई संप्रदाय नहीं हो सकता और जब तक कोई जीवंत तो गुरु नहीं होगा तब तक तुम्हारी इन भ्रांतियों को कोई तोड़ भी नहीं सकता इसलिए इन सभी बातों को गहराई से इस शिविर में सुनकर फिर विचारना यदि यहां समझ जाओ तब तो हंसते खेलते खुश होकर जाओगे ही यदि नहीं समझ में तो प्रभावित होकर तो जाओगे ही और फिर इनको पुनः सुनना इनी प्रवचनों इन प्रवचनों को अभी यदि समझने के लिए थोड़ा मन बहका है तो फिर इनको शांत होकर कैसी लगाकर सुनना समाधि अपने आप लग जाएगी बल्कि समाधि भी ऐसे लगेगी जैसे खेल बचकानी समाधि क्या है जैसे शिष्य में मुख का दिखना हा कितना अच्छा जब अच्छे दिखते हो तब भी तुम अच्छे हो जब दिखते नहीं हो जब बिल्कुल नहीं दिखते गहरी नींद में तब भी तुम ब्रह्म थे जब समाधि में दिखते हो तब ब्रह्म हो और जब मन बाहर होता है तब भी तुम ब्रह्म ही हो तुम कभी भी और कुछ होते ही नहीं हो ना और कुछ हो सकते हो तुम ब्रह्म थे तुम ब्रह्म हो और आगे भी तुम ही ब्रह्म इसी को कहा है आज सच जुगा सच है भी सच नानक हो सी भी कल मैंने रात को परमानंद भंडार में कहा पहले भी कह चुका हूं फिर भी दोहराता हूं कि संतों के बोलने से कोई झूठ सच नहीं हो जाती संत हम उसे नहीं कहते जिसका बोला सच हो जाए ये ध्यान रखो सिद्ध कहते हैं उसे योगी कहते हैं वो बोल दे तो दिखा देगा लेकिन हम उसे पूरा संत नहीं कहते जिसके बोलने से सच हो जाता है हम उसे पूरा संत कहते हैं जो है। तो कह तो तुम्हें ये कह दू तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा मैं कह दू तुम रहोगे तो हमार न रहो इस समय भरोसा हो जाएगा मैं इस बात को नहीं कह रहा मैं ये मानता हूं कि संत सत्य बोलते हैं जब कसौटी से कस लेते हैं कि ये सत्य है तभी बोलते हैं इसलिए वो अहम ब्रह्मास्मि ऐसे नहीं बोलते कि कल लड़खड़ा जाए जब वो बोलते हैं मैं ब्रह्म हूं तो जान के बोलते हैं जब वो कहते हैं तुम ब्रह्म हो तो बिल्कुल सत्य ही कहते हैं वो जब वो कहते हैं शरीर नश्वर है स्वप्नवत है तो वो इसको देख चुके हैं तब कहते हैं जगत स्वप्न है वो कोई कवि नहीं है कि कोई कविता गप्प मारनी है किसी नेता को खुश करना है इसलिए संत सत्य बोलते हैं संतों का बोला सत्य नहीं होता यो हो जाता है यदि इतना ऊंचा संत कभी बोल दे तो फिर इस प्रकृति के विधान को सत्य करना ही पड़ता है इसीलिए कई बार लोग संतों को धोखा देके भी आशीर्वाद लेते फिरते रहते हैं कि इनकी से निकल जाएगा तो पूरा हो जाएगा पितामह को भी धोखा दिया नहीं आपको मालूम द्रोपदी उन्होंने कहा था सुबह आ जाना बुलाया था किसी को चली अच्छा गई कोई और आशीर्वाद ले आई और पूरा होना पड़ा तो सत्य संकल्प जो झूठ नहीं बोलते यदि वो कभी उनकी जबान से निकल जाए तो कभी झूठ नहीं बोलते तो फिर उनका बोला होके ही रहेगा इसीलिए संतों के लोग चक्कर लगाते रहते हैं कि इनकी जबान से निकल जाए पर जो संत होते हैं दिन भर बांटते नहीं रहते वो कोशिश करते हैं कि मैं बोलूं ही नहीं जिसमें संदेह है मैं क्यों बोलूं जब मैं जानता हूं कि पक्का नहीं है कि ठीक होगा कि नहीं होगा ठीक होगा कि नहीं होगा तो मैं क्यों कहूं ठीक हो जाएगा बात समझ रहे हो ना मैं जान के क्यों बोलू मैं विधान का विरोध क्यों करूं जो होना है वही हो नहीं जो होना है वही होगा तो रोका जा सकता है पर जो होना है वही हो इसके लिए संत राजी है वो दखलंदाजी नहीं देना करना चाहता कभी कदाचित निकल गया तो फिर विधान को पूरा करना पड़ता है इसलिए संत का बोला झूठ है आज तक का जो निष्कर्ष मैंने निकाला है वो ये निकाला है तो संत कोई रोज तुम ठीक हो जाओगे तुम ठीक हो जाओगे तुम ठीक हो जाओगे आशीर्वाद बांटता नहीं फिरता सत्य साई की तरह कोई हो गया हो गया और तभी फिर शंका करते हैं है नहीं तुम कर सकते हो सत्य तो संकल्प तो करे ही दो ना सब निरोग हो जाए फिर क्या जरूरत है अस्पताल खोलने की सत्य साईं बाबा ने अस्पताल खोला है फिर जरूरत क्या है अस्पताल की जब आप संकल्प तो से ही सब हो जाता है तो कभी हो जावे और कभी ही होगा यदि तुम धंधा बना लोगे तो फिर पूरा इसलिए पहले घूम गए अब क्यों नहीं घूमते बुरा नहीं मानना मैं अपमान के लिए नहीं बोलता मैं उस प्रकृति के विधान को बता रहा हूं इसलिए अपनी सिद्धियां और इनका ढोल पीटते मत फिरो और ये धंधा मत करो आप जब ध्यान में बैठो तो मन के विषय को यदि मन का विषय नहीं छूटता तो लड़ो मत सार, जब ध्यान में बैठो तो मन में विषय आएंगे पर जब विषय ध्यान का साधन नहीं है जब विषय से समाधि होती नहीं है मन निर्विषय ही करना है तो किसी विषय के लाने का प्रयत्न क्यों और यदि तुम्हारे प्रयत्न से जल्दी विषय जाते नहीं है तो इनसे संघर्ष क्यों आप द्वेष करोगे विषय से तो भी मन विषय में खड़ा हो जाएगा राग करोगे तो भी मन विषय में खड़ा हो जाएगा इसलिए रागत द्वेश विषयान इंद्रिय चरण छोड़ दो इस इस मन विषय में आए अथवा ना आए आग्रह मत करो तुम्हें विषय की जरूरत क्या है ध्यान में अपने मन में किसी के ख्याल लाने की जरूरत ही क्या है न किसी का ख्याल लाना है न किसी का ख्याल हटाना है क्योंकि हटाने में लग जाओगे यदि कोई पानी की लहरें मिटाने के लिए हाथ मारने लग जाए तो बनेंगी कि मिटेंगी और बन इसलिए मन में कोई विषय ना तो लाने की बनाए रखने की चेष्टा करोगे तो तुम रोते आओगे कि हम भगवान को बनाए रखना चाहते हैं पर चले जाते हैं शुरू हुआ ना रोना और हम बहुत हटाते हैं स्त्री को ध्यान से फिर आ जाती है हमने कहा तुम हटाते क्यों आने दो ना वो उन जाते हैं उनका पकड़ते क्यों जाने दो ना जाने वाले को जाने दो आने वाले को आने दो इस पचड़े में क्यों पड़े हो तुम तुम समझ लो मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है और तुम सहज शांत मन से जागृत रहो जागृत रहो जागृत रहो जागृत रहो जागृत रहो तो मन निर्विषय हो जाएगा और जब मन निर्विषय होगा तो निर्विषय मन में जो आभाष होगा वो तुम्हारा ही आभास होगा सम्मुख चित्त में जो आभास पड़ेगा वो किसका पड़ेगा बोलो अपना ही पड़ेगा। तो शांत और निर्विषय चित्त में अपना ही प्रतिबिंब बनेगा यद्यपि अपना ही प्रतिबिंब सदा बनता है जब अन्य को देखते हैं तब भी मेरी ही नेत्र की प्रति बनकर अन्य दिखता है तिरछे शीशे में जब वो दिखता है तब भी मेरी ही नेत्र ज्योति प्रतिबिंबित हो रही है पर उसमें दर्शन नहीं होता अन्य देखने में लग जाता इसलिए जब मैं अन्य के देखने की इच्छा छोड़ देता हूं तब मुझे अपना दर्शन होता है ऐसे ही जब मन का अकेले ख्याल करोगे मन के विषय का नहीं केवल मन का ख्याल करो कहा है बस मन का मन का मन का कोई मतलब नहीं अब मन क्या करता है अब कहा जाता है मन का ख्याल करो मन के विषय की चिंता ही मत करो कहा क्या कौन स्त्री की पुरुष भगवान की गुरु कुछ भी हो केवल मन का ख्याल करो और कोई मतलब नहीं तो जब केवल मन का ख्याल करोगे तो मन में में और का का ख्याल ख्याल आएगा नहीं अब तुम्हारे मन में मन ही का ख्याल रह गया मन के अलावा कोई रहा नहीं कोई संस्कार आवे उसका भी ख्याल मत करो आ गया तो लड़ो मत धीरे धीरे मन निर्विषय हो जाएगा एक घंटे आधा घंटे में यदि सेकंड को भी निर्विषय हो गया सेकंड को उस सेकंड में आपके मन में क्या था कहोगे कोई नहीं फिर तुम थे कि नहीं मैं अकेला था तो हो गई समाधि जिस समय मन में, में मेरे कोई और संकल्प नहीं उठे सेकंड आप समझ नहीं पाते इस बात को मुझे मालूम है ख्याल में भी घर आ गया तो घर का ख्याल करने बैठे थे कि बिना ख्याल के होना बैठे थे बिना ख्याल के होना था काये को ख्याल तो आप उसको महात्मा दो महत्व तो ना दोगे हट जाएगा वो आया चला जाएगा तुम्हारे घर मेहमान आया तो इस तरह से तुम्हारे घर में कोई आएगा तुम बोलोगे नहीं तो अपने आप चला जाएगा ना बिठाओ और ना अपमान करो जाने को भी मत कहो कि तुम जाओ जाने को कहना अब आप दर्शन करने आए हम बैठे हैं कोई मतलब नहीं आपसे कुछ ना बोले तो कितनी देर बैठे रहोगे तो अपने मन के पास कोई आएगा कोई जाएगा कोई रुकेगा अपन बोलते ही नहीं मतलब ही नहीं एक बार कोई भिखारी किसी के मकान में गया दरवाजा खटखटाया और वो भीतर आदमी कंजूस था जो बैठा था उस, उसने सोचा था कि मुझे कुछ देना नहीं तो उसने मांगा कुछ बुलाया आवाज दी फिर बोला फिर आवाज दी तो पहले वो सोचता था कि यदि मैंने दरवाजा खोला बोला तो कुछ देना पड़ेगा पर उसे रहा नहीं गया कह कोई नहीं है उनका है है गुंजाइश कोई ना होता तो आप ही लौट जाता पर जब कह दिया कोई नहीं है तो भिखारी को पता चल गया कोई है कभी कभी तुम्हारे पीछे पड़ जाए ना भिखारी हम नहीं देते माफ करो पहले को माफ करो बाबूजी, माफ करो मैंने कह दिया ना तो लगता है देव छुट्टी करो बस बोले तो फंसे बोलो हिम्मत यदि तुमने इनको छेड़ा तो फिर ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं इसलिए इनको होने दो जो होता है तुम्हें मन से मतलब है मन से। मन मन मन से से से विरोध नहीं मतलब है मन के अलावा किसी से से से मेरा मतलब शीशे से तो मतलब शीशे शीशे तो है पर शीशे से किसी और को देखने की मुझे <laughs> नहीं है बस मन से मुझे कुछ नहीं जाना और मन से जो जाना जाता है वो ब्रह्म हो ही नहीं सकता इसलिए मन से मुझे जानने नहीं मन से मुझे ब्रह्म का ध्यान नहीं नहीं तो जब मन से कुछ न करोगे तो मन उपरत हो जाएगा उपराम हो जाएगा निशंकल्प हो जाएगा जानने का दिमाग से बोझ तो जब मन चुप होके बैठ जाएगा तो उस मन में तुम्हारा दर्शन तुम्हें खुद होगा और उस दर्शन के बाद खुश तो हो जाना कि मुझे अपनी पहचान हो गई क्योंकि मैं ऐसा हूं पर यही नहीं हूँ वाक्य महत्व तो का है ऐसा तो हूं मेरा मुंह है तो ऐसा मुंह नहीं है मुंह तो मेरा मुंह है यह तो छाया है इसलिए समाधि में दर्शन होकर मनि भावे नहीं वो मन के अमन हो जाने पर मुझे अपना ज्ञान ज्ञान तो हो हो गया गया पर जो हो गया, वो अपना आप नहीं है। अपने कभी है नहीं, नहीं विषय कभी है नहीं अन्य कोई है नहीं और बिना अन्य हुए दर्शन मुंह मुंह भी यदि अन्य ना हो तो दर्शन इसलिए अन्य करके दर्शन भी कर लिया और अन्य को बाद भी कर दिया क्योंकि मैं अनन्य हूँ और कोई है ही नहीं इसलिए आत्मा के अतिरिक्त सत्य वस्तु कोई और नहीं है सच्चिदानंद भगवान की